अपना जरना ची ने कभी बड़ी बजे प्रभु आरोप छोड़ी दूध कभी नारी है की तारी है कई कमी नहीं है दिखाकर दिखाए तुम्हारी और हमारी मतिका विषय नहीं है कब उपरी सब कहती है यथो वाच निवर्तन ऐसी अपरा भगवान सेवा हो प्रभु निश्चित से भी हो मत करो वर्णंत हर दे क्या जानो बोपाय ज्या त्यादारे तो अहिया अनेक रूप में प्रगट करके बैठे सामर्थ्य ना कोई पार नहीं ब्रकुदी बिलास सृष्टि नये होल जी महाराज तय जाए कोई मन से हाथ पकड़े महाराज से बुद्धिशा व्यक्ति है ब्रह्मचारी जीवन है हाथ पकड़ियों हाथ पकड़ी बार का दास्त्रो भले विष्णु फले विष्णु विष्णु पर्वत मत ज्वाला माला फुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत अनंतला फैला वाला कहते भगवान सर्वव्यापक नहीं है क्यूँकी सर्व व्यापक यदि भगवान है तो लेकर सब जगह हाजिर होना चाहिए इसलिए भगवान की सर्वव्यापकता जता दी न हो बास नो लोग तर्क देते है की कुरुक्षेत्र तो जरा सा है और वहाँ युद्ध कैसे हो सकता है उन पागलों को पता नहीं के यहाँ आज ऐसी पाँच वर्ष पहले कितना बड़ा मैदान था गोचर कितना बड़ा था अब बताओ गोचर कितना है 100 तो वर्ष पहले तुम्हारे खेत के आसपास पास फालतू जमीन कितनी थी और अब कितनी है जब 100 तो वर्ष में तुम्हारे मैदान इतने हो जाते हैं तो 5000 वर्ष में इतने मैदान में से इतना हो गया तो क्या आश्चर्य जरा उठलो मारो वापरो भाई बहना तर्क झेल प्रयासों पर ऐसे ऐसे अनर्ग तर्क करते हैं की भोली प्रजाधिकारी बोलते कोई तर्क शक्ति हुई नहीं जे लोगो ने लोगो ने विचारा ने बस पकंजामा ले लेखराज भगवान दर गुरुवार जी ने भोग लगाड़ी ने ब्रह्मपुत्री आह्मा जी ने भोग लगाड़ी आम्ह्ण ना भोग लगा दादा लेखराज ने खबरा प्रसादी दृष्टि पात करे टाइम पात करव करें पे खबराज हूँ अरे तू डॉक्टर आटलू बधु भेलो नु ना हम मैंने अन्भव आए अरे तू सफे नोटाइज करना आम डॉक्टर है डॉक्टर तो शु ध धर्म तू डॉक्टर नहीं तू तो चाम डॉक्टर चामरा नो डॉक्टर हार्ड मै शरीर नो डॉक्टर अन्न मय कोष डॉक्टर थे, आत्मा ना डॉक्टर तू नहीं आई एम वकील वकील तो तू वकीलों नो है क्लाइंटो नो वकील धर्म वकील नहीं धर्म तू अंगूठा चाटते नहीं तो आईडा मैदान में वकील इसलिए धर्मज्ञ फोड़े हैं डॉक्टर कोई धर्मज्ञ फोड़े है डॉक्टर है इसलिए धर्मज्ञ का ठेका फोड़े है नहीं धर्मज्ञ तो वह है जिसने सदगुरुओं के आगे वेदों को उपनिषदों को शास्त्रों को रहस्यों को समझकर धर्म के आधार स्वरूप आत्मदेव को जाना है ऐसे लोग भी धर्मज्ञ होने का दावा नहीं करते तो तुम हम क्या दावा करेंगे यार खैर तो ऐसे भी प्रश्न वो बोलते ना साढ़े बारह सौ वर्ष में पांच हजार वर्ष में महाप्रलय होता है तो उनका अपना ही विचारों का बोलने का ठिकाना नहीं मामा घर के लिए एटले उठ में पुस्तकों से साबित करिए आप तरह वर्ष में पड़ लेते थे वही मर तो पांच वर्ष में पड़ लेते थे वही मरो थे हाथ वर्ष में वही लेते थे वही मरोगे में आएगा फिर देखो कि देखो लड़ाई हो रही बारों में आ रहा के? ऐसी तो है अब बंद गिरेंगे क्या ऐसी सुधी तो बोध पसी जानू गांति हैडे हमें तुम्हें पंचायसी नाको कैसे अरे को धर्म के नाम पर है दिन दो होता है लिख रखा है की कल युग आएगा अमुक राजा के बाद अमुक राजा राज्य करेगा उसके बाद अमुक राजा राज्य करेगा और उसके बाद भारत के भी छोटे फूटे राजा अपने अपने अंकार के कारण राज खो देंगे और अंग्र गोरे लोग आएंगे तो गोरे भगवान आ गए गोरे लोगों के बाद भारत में कोई ओज और बल प्रकाशित होगा और भारत में कोई ऐसा पुरुष पैदा होगा की गोरों को लौटा देगा फिर भारत में पहले के जमाने में डहरी और मुठ मनुष्य के पुरुष की शोभा और राजा को जितनी डाहरी और मुठ जोरदार उठना उस राजा कीर्ति जिन दिन गाया जाता था और उस जमाने में कहना बड़ा अनर्गल लगता था कि ऐसा राजा होगा बिना दारी मूच के राजा फिर भारत पर राज करेंगे पांच हजार वर्ष पहले लिख दिया और जब अंग्रेज चले गए तो बिना दारी मूछ वालों को ही राज्य की सत्ता मिली दारी मूच वाले ने कभी राज नहीं किया नेहरू जी को मशीन खिलाते थे मोरारजी भाई को भी नहीं थे शास्त्री भी नहीं और को तो लाओगे भी सांस हमारे विष्णु का देशो दीघारे घर के लक्ष्य राजाओ राज्य कर बाधवा करे छोड़ने आने हाथ बनी हाथी हत् हत्तर पी हिसो थोड़ा गरीब ते छोरी गुफा नहीं आता तुम गुफा छो ताम ज्ञ मरियीचड़ी थे जाइए दो खा ज कर राजाओ प्रजा नोषण कर सी स्त्री पुरुषा नहीं रखे था दन तो स्त्री बजार देखा जीव काउंटर लेडीज करे बहनों वाँक नहीं भाईओ ना वाँक जो थोड़े कई राखे पांच हजार वर्षा एवं रीति संता आवागर व्यक्तिनीत प्रश्न उत्तर फाइदा मारो अमार काम ना सुमर निकल मैं नाम कम जैसे नाम से नाम आदमी नाम सुमरन कराने नाम नमसमरण करा रहे लाभ पे क्या रोका जानू नीचारोंन स्मरण महत्व है नुद्ध हो सामर्थ्य हूँ फणचेर में बैठी बनुले मजा नहीं आए बाकी बाकी ज राीशू पूर्णी करोकमंत्र दीक्षा इच्छा रखते हूँ मुझे गुरु बनाने की कोशिश तो करते हैं तो आप ठीक है मुझे गुरु बना सकते हैं तो मनाइए, लेकिन मैं गुरु और किसी बनने और बिगड़ने से पार जगह आरोप गुरु ने बैठा दिया तुम्हारे बनाने ऐसी गुरु नहीं बनूंगा तुम्हारे हटाने ऐसी मैं हटने वाला नहीं हूँ क्यूँकी मुझे मेरे गुरु ने गुरु बना रखा है इसलिए मेरे को गुरु बनने का शौक नहीं है और तुम ऐसी यदि शिक्षक बनने का शौक है तो पीछे पीछे घूमोगे जब मौका आएगा तो किसी ने किसी शिविर में तुम्हारा कम्प्यूटर की तरह देख डाल के और तुमको अलग अलग विधि सहित मोटराम अथवा और कोई जंगल में जब शिविर होती है मौका मिलेगा शरीर की अवस्था होगी तो कुछ की दीक्षा दे देंगे नहीं तो ऐसे है आटे बढ़ा कर सकेगी क्योंकि गुरु बड़ी जवाबदारी चूकी डॉक्टर जैसे जैसी बिटी बैठ गए जैसे तैसे फैला गए जैसा तैसा फिर परिणाम आएगा डॉक्टर के पास समय होना चाहिए ऑपरेशन करना चाहिए बच्चे का खेल नहीं है और अपॉइंटमेंट होती है तारी चल जाती है और फिर ऑपरेशन होता है ये ऑपरेशन तो स्कूल शरीर का होगा और अंत तो को पांच के शरीर का ऑपरेशन करना है बच्चों का खेल तो नहीं है न उनके पास स्कूल साधन है उनके पास खुद सुना है इसलिए जल्दी तो हो जाता है फिर भी समय चाहिए कल समय नहीं है कि मैं तुमको बिचका दे सकूं इसलिए कहना चाहता हूँ ओम ओम ओम और बहुत जल्दी है तो किसी से भी ले लेना है सफा सफाया पिता पिताया घुटा घुटाया ले लेना नमो भगवते नमो भगवते नमो भगवते नमो स्वाये नमः नम नम नम करे जाना करे जाना अरे ठंड में पहली बात सुषय आज नश्न उत्तर नो विषय ओम ओम ओम ओम ओम ओम O nandam, O nata, O nmodai, O n. तो तुम ब्रह्म हो फिर तुम थोड़ी कोशिश में हो तो उसके सुख में उगना और फंसना दोनों तुम्हारे लिए व्यस्त है यदि तुम ब्रह्म जानी हो तो भी नहीं उगते हो यदि महामूढ़ हो तो भी नहीं उगोगे यदि दूध के तो तुम जरूर उदय होंगे जो नई उदय आते मैं उन्हें प्रणाम कर दूंगा होती है पति भी कभी उग जाती है पति भी कभी उग जाता फिर भले लगते फिर उग जाते फिर देखते है कुछ नहीं फिर भी मन धोखा देता की अब तो कुछ रस होगा अब तो फिर का सक्सेसफुल सक्सेसफुल में भैया करें ट्राइ करने जैसा कोई सार नहीं तो, तो वही तो वही थोड़ा आगे वरी था आजकल जमा तो वही पाठी आया नंदवास जरा डॉक्टर दवा ला कैंक ना दबाव कैंक बात ना करते भूली चाहता हम साफ लगे हे शिछ शिछ नहीं थे। थे ले थे कले तो पास ले त्र चारूक् लो कंटाड़े कोई डाले नहीं गई निकल बग पाच मारे नहीं गईत आते जय गुस्से था तार बढ़ऊ पानी फरवरे जय पड़े आ जाइए तो जो मारी कमाण मतनी तय तो मार का छोटी ना मार गरज पड़े तार करें ए गरज पड़े त्यार बढ़ी तैयारी करवी पड़े एट मार कहीं भगवान को एक आदा निग लाता और जाता आग नहीं लेकर जैसे जैसी तब सबसे मनुष्य जैसे जैसी है चला हर मनुष्य के केवल तो स्त्री का ही नहीं संसार में भी जैसा कैसा है चूटना पड़ता है इसलिए संतों को शाखी बनानी पड़े कि खून तक ना बात आ जाए के क्या से ताजा तो नाव तो ऐसे ही रहेगी तो हंसता गया यार रोता गया यार मर्जी तेरी है इसलिए जी लो मुस्क्रा तो दम का आ गया ये हाकि में उनको तो जीना आ गया इसलिए मुस्कान सीख लो तो बाकी के प्रॉब्लम तो तो तो तो तो तो हो जाएगा बाकी तो तुम्हारी मोहसी और माया ऐसी के सब अनुकूलता तो राम जी कभी नहीं दे पायी कृष्ण कभी नहीं दे पाई तो तुम्हारे को सब अनुकूलता अरे राम के बाप भी रो रो कर मरे हैं राम राम कहे राम हाय राम रघु बिरा मैं तनुरा धाम हाय राम हाय राम राम से बाप को भी संसार में नहीं छोड़ा दुख ने नहीं छोड़ा विपत्तियों ने नहीं छोड़ा विरोधों ने नही छोड़ा तो तुम राम के बाप को भी बाप हो जायदा तो तुम्हारे साथ लाभ ही रहेगा इसलिए इस कायदे का प्रभाव तुम्हारे पिछड़ पर न पड़े ये यदि चाहते है तो वेदांत तो बताता है कि की दम का जहर आ गया ये है जहां में उनको तो जीना आ गया छोटी छोटी बात पर आरोप को तो फरियाद मत करने दे रबिया की से ऐसी तुमने सुनी थी, तुम थी, थी रबिया का जो मालिक था बिकी हुई बच्ची थी और कोई जरा सी मज की गलती होती तो रबिया का स्वामी जो था करने वाला उस समय गुलाम बुच्चों ऐसी बिकी हुई ग्वाली रबिया का कहानी क्या करता था, था, था उसके हाथ पर कुर्सी के पैर रख तो के खुद उस पर बैठता था कि कद और उसे जाते थे। जाती थी आंखों से आंखी टपकनी नहीं देती कि रविया भीतर ही भीतर प्रार्थना करती थी कि हूं मेरे यार हूँ मेरे रब मैं तुझे इस गुलमों से बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ लेकिन मैं प्रार्थना करती कि तेरा और मेरा प्यार बढ़ता है मैं बेगक के भय से तेरी पकार नहीं करती और मैं स्वर्ग की इच्छा से तुझे प्यार नहीं करती और इस जुल्मों से बचने के लिए तुझे प्यार नहीं करती बस मेरा प्यार बढ़ता रहे ये तो शरीर पर जो होगा बीतेगा गुजरेगा जब उसके मालिक को तो एक बार रबिया के दर्शन होते हैं प्रभु के प्यार में झोपड़ी बंद करते हुए चूते हुए तिवारों ऐसी देखता रात्रि के बाद समझ जाते समय तो किसी से गुनगुनाहट कर रही है तो मालिक हारता है अंदर तो और कुछ नहीं है ऐसे ही रही है फिर देखा कि रबिया के चित्र से प्रकाश अज्ञा चो ऐसी प्रकाश निकला हुआ है झोंपड़े में पूरे में मालिक ने पैर किए रबिया को कहा कि महान रब की भक्त रबिया के मैंने बताया मुझे माफ करना तब रबिया कहते के मेरे साथ मेरे खरीदार मेरे मालिक तुमने बताया नहीं तुमने मेरे को अवसर दिया की संसार में कोई सार नहीं है ये जगत में रहने जैसा नहीं इस जगत में टिकने जैसा नहीं मन को चिकाना है तो प्रभु के पास जिकाओ मन को रुकाना है तो प्रभु के पास रुकाओ ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा तो मैं पहले ही रो रहे तो ईश्वर के साथ मन पिताती थी मेरे स्वामी तुमने मेरे को भी कर दिया तो तुम पर जब दुर्घटना घटे जब पत्नी यहाँ से दिखाया दिखाए पड़ोसी से दिखाया सरकार का कल तक दिखाए इनकम टैक्स का से दिखाए तो तुम आशा राम की बात याद रखना कि की ईश्वर के सिवाय मन से को टी लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा ये तो संसार की नियति है इसलिए जो कुछ आता है तुम भय मत होना उस समय शांत भाव ऐसी ध्यान करना आज चक्र में छेगा ना तुम्हें जो प्रेरणा मिलेगी वो प्रॉब्लम सोल्व करने की अच्छी प्रेरणा होगी और यदि प्रॉब्लम कठिन है तो सुबह तो समय तुम ध्यान करना और नैक मुसाफिर का चिड़ा सहारा ले लेना तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर साधकों ने किए है ये तो केवल पुस्तक नहीं है रुपया तो इसके कागज की कीमत है किसने जो है उसकी कीमत तुम तो क्या तुम्हारा ताऊ भी नहीं जिता सकता है सत्तावें वर्ष मेरे गुरुदेव का परिश्रम और उन्नीस साल मेरा तपस्या इस नैक मुसाफिर में अनुभव तुमको मुफ्त में मिले तुम अपने बल को कैसे बगा सकते हो और विपत्ति के ऊपर कैसे गुजर सकते हो तो वेदांत केवल किताबों से नहीं लिया है किस पदों से नहीं लिया तो किस पदों में तो है लेकिन अपना अनुभव से इसको गुजरने दिया है तो हो सकता है कि ऐसा भी दिन कि आपका भी वो महत्व छात्र अनुभव बन जाएगा है तो प्रारंभिक कल्पना है मैं आत्मा हूँ ब्रह्मा हूँ तुम देखा तो नहीं है लेकिन देखा नहीं है पहले तो मैप है पहले तो मैप है लेकिन मैप के अनुसार तुम गाड़ी चलाते जाओ तो माइलिश आएंगे और फिर आ जाएगी दिल्ली देर नहीं मरदा बदे चंद्रा तो दिल्ली अझाई को कहावत है, है। मर्द जो छाती कसता है कमर कसता है तो दिल्ली से दूर है जब दिल्ली दूर नहीं है तो, तो दिल्ली से बहुत नजदीक है तुम्हारे जीव तुम्हारे से दूर हो सकती है तुम्हारा मन तुम्हारे से दूर तुम्हारी आँख तुम्हारे से दूर लेकिन तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऐसी भी दूर नहीं है वो सदा हजूर है आजरा हजूर जागन जोत आद सतुआत सतो है सत्य स्वरूप तुम्हारे साथ है तो हिम्मत करके गुणवत्ता जांच करेंगे तो बाकी से प्रॉब्लम सोल्व होते जाएंगे वैदिक मंत्र का जब करने की स्त्रियों को मना है साधक तो स्त्री नहीं और साधक कोई पुरुष नहीं है साधक अपना स्वतंत्र रूप से, से साधक ही है बस मेरे पास एक व्यक्ति आया गवर्नर का खास आदमी है ये है कलेक्टर में क्या ठीक है किसी ने कहा एमपी है ये भी ठीक है किसी निकाय जज है हाईकोर्ट के मुझे ये भी ठीक है ने कहा कि थक्कर साहेब है चीफ जस्टिस हैं बापू ने क्या आप थक रहे चीफ जस्टिस है उस ना तो मैं आपको प्यार नहीं करता हूं, लेकिन तुम तीन दिन भगवान के भजन में रहे मौन मंदिर में उस लिए मैं तुमसे बात करता हूं और प्यार करता हूं, ऐसे तो साधक होते सबसे बात करता हूं, लेकिन तुम्हें जो प्यार से नहीं आता हूँ तुम्हारी सत्ता के कारण नहीं लेकिन तुम साधक हो ईश्वर के रास्ते कदम रखे उस हजार हजार चीफ जस्टिस और हजार हजार प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़कर साधक का स्थान होता है कलेक्टर और गवर्नर का तो इस लोको के साथ सबंध है और साधक का लोकेश्वर के साथ सबंध होता है इसलिए साधक बड़ा होता है मैं आपको एक छोटी सी कहानी घटित घटना है सुना देता हूँ अब माउंट में नवगुफा है कभी जाना तो चुपचाप ऐसी दर्शन कर जाना उसी पत्थर और चटान का और बहुत लोग मत जाना चिपके ऐसी वृक्ष हैं बड़ा शांत जगह मुन जैसे पहले आश्रम में रहे थे तो आश्रमों के वो वातावरण तुम्हें खबर देगा आजकल तो मैं घूमता घूमता हूँ कथाचार जैसा हो गया हूँ बेचारा हो गया हूँ तो उधर कौन वरना वो जगह सचमुच रहने लायक है एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद वो जो अनुभूतियाँ होती है शांति की पहले तो जिन भी तुम्हारे भाग्य होंगे तो थोड़ी बहुत शांति के ऐसा होंगे जब जाओ तब कुछ आप ऐसी चले जाना लोगों को बताने उस गुफा को गुफा को जता है कुछ शांत में नलगुफा प्रसिद्ध लोग बता देंगे नलगुफा क्या पता क्यूँ बता बीच में हाँ नलगुफा में रहता था साधन काल में तो सारा दिन नहीं लगती है शरीर को थो थोड़ा तंदरुस्त रखने के लिए घूमना चाहिए तो मैं कभी कभी घूमने ऐसी निकल जाता पहाड़ियों में और तभी कभी कभी सड़क पर भी चल जाता तो मुझे किसी ने बताया कि गर्मियों के दिन में सर्कट हाउस में आकर रहते हैं दो ढाई महीना और गवर्नर राजस्थान से पंजाबी है और लार मेटा ऐसा है वैसा है और बाबा जी आप चाहो तो आप दोनों की मुलाकात हो जाए तो बहुत लाभ होगा मेरे मेरा ऐसा भाग्य नहीं की मैं उनका लाभ ले सकूँ मेरे को जो लाभ साथी है उन गवर्नर साहब का लाभ मुझे नहीं लेना है उनको जब लेना होगा मैं जब समाज में आऊँगा तब ले लेंगे बस तो मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरे में योग्यता नहीं गवर्नर साहब से मिलना कोई बच्चों का फैल छोड़े है कुछ वाचना चाहिए कुछ इच्छाएं चाहिए कुछ समन्नाएं चाहिए कुछ गुड़गड़ाहट चाहिए ये कुछ रहता नहीं तो मिलना कैसे से। मैं मिल नहीं पाया लेकिन कुदरती में गुजरता था और उनकी गाड़ी निकली मैंने सुना था कि उनकी गाड़ी निकलती है तो उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक और रेडी सज्जन है न माम तो मैं पूछता नहीं याद रखता नहीं लेकिन मैंने इन्हीं आंखों से उनके दर्शन किये दूर थे परिचय एक दूसरे का नहीं हवाना दिया न लिया तो क्या हुआ महाराज उनकी पत्नी आगे पायलट चलते ही चलते वो ये सब चला चला के मरा हुआ सारे हाथ पांच हाउस और रेलगाड़ी भगाता था किसी ने सिखाया नहीं भगाया एकदम खूब जोर से नवा नवा था देखा देखी रात को बारह बजे घर में पड़ी थी बजून में चला गया था चलाई चलाई तो बारह बजे मिल चुकी शाम कर लेट निकले आगे पीछे बोले ब्रेक लगाओ मेगा जानता हूँ आ जाए सिर्फ नारायण जी कृपाई कोई एक्सीडेंट तो नहीं वाले तो अच्छी सभी सब करा के कर करा सबक देखा गड्डे भी देखा गाड़ी चलाकर भी देखा बड़े घमपर्क करके भी देखा नोट नोटों के थप्पे के थप्पे देखे भी देखे देखे भी देखे लिए सब लेकिन आखिरकार बताता हूँ कि देर इज नथिंग नथिंग नथिंग कुछ भी नहीं अपने को देखा देने के सिवाय और कुछ भी नहीं अपना समय गाने के सिवाय और कुछ भी नहीं शरीर को के, के लिए ठीक रुपए ढंग लेना टिकाने के लिए समाज का व्यवहार चलाने के लिए पूरा पूरा थोड़ा बहुत चलाने के लिए भले लेना देना करना कराना लेकिन अंदर ऐसी समझना तुम्हारा समय ज्यादा न जाए का ट्रेक्टर चलाई गयी मेरी चौंक चुकी बनता है आपने में भी रेस लगा कर देखी दौड़ने में भी लगा कर देखी बस का मथुरा बेठी बेची तीर कहीं न मन का मुंह मिला तब आया आत्मा के द्वार वो तो इसके द्वारा गया था लेकिन मैं इसके द्वारे आया और हूँ अंदर का ऐसा करना था कि कोई शादी जाता है तो उनको प्रणाम करता था पत्नी प्रणाम करती थी वो अंदर बैठे बैठे करता था पत्नी ज्यादा अगर से करती थी तो वहाँ से एक अहिर गुजर रहा था दीप देने वाला अहिर अपने वाला का ये तो लोकड़ा बोलते है उन लोगों को लोकड़ा जाती होती तो लोकड़ा तो लोकड़ा होता जस्ट भीड़ लोग दिल से कुछ नहीं की गलती नीचे गिलती का लोगों समझ माप की समझ होती है ना समझ लोगों में दो लोग बुने जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें बढ़िया समझ थी उस नौकरे को मैंने कहा आहिर को मैंने कहा कि गवर्नर होकर मेरे जैसे साधारण आदमी को प्रणाम करते हैं हालांकि उनको पता नहीं था कि आचार रहना है आचार वैसे उसने बस संत वैसे प्रणाम किया नहीं गवर्नर गाड़ी खड़ी बुलेट वाले वहाँ खड़े होते हैं संत को देखकर गाड़ी खड़ी करके प्रणाम करता देखो कैसा बड़ा आदमी ऐसा करता तो लोकरा पोता क्या तो बापु कटो ही गवर्नर साहब है जानो हो गवर्नर गाड़ी है जानो हो पार्टी कई नहीं है बापू गवर्नर हो गवर्नर हो? बाप होना सबंध तो लोग रे आपे थोड़ा सबंध तो लोकेश्वरे आपे थोड़े सहन करे तो क्या मैं के भारत और भारत के ना समझ जाती भी ऐसा तो कि समझदार तो समझ को भी चक्कर मार दे ऐसे भारत के ना समझ भी पड़े इसलिए तुम सत्ताधीश होके आते हो उद्योगपति होके आते हो मिनिस्टर हो के आते तो हो, हो तो तुम अपने कैटेगरी कम याद रखे हो तुम जब साधक बन के आते ना तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है कोई तो भी जगत का पूछा लेकर आते हैं। तो पुछा पुछा हो ना तो समझो तुम पूछे ऐसी फंसे हो पूछता जब बाहर छोड़कर साबत होकर आते हो तो फिर लोकर के साथ सबल होता है तो मेरे छात्री को पूछा हमारे साधक रखते ही नहीं अब नए नए होते रहता है तो सब कम सुनते सुनते कहीं पूछड़ा चिड़ जाता है और भूल मिल जाते हैं ऐसे मेरे चारे चारे साधक हैं हमारे को वहाँ तो गवर्नर की गाड़ी आती है हमारे पति को बुलाने के लिए ऐसा होता है ऐसा होता है गवर्नमेंट फैसलिसिटर होते हैं पुलिस कमिश्नर हमारे मित्र भी सूरत के पुलिस कमिश्नर भी उनके मिलने आए दो घंटा बैठे थे किसी ने बताया काम रखे बड़प्पन गए थे चार घंटा ही उनके साथ बातचीत की किसी ने बताया की लोग उनको झाड़ू बड़प्पन ग्रा पूछड़ा तब साधक का टाइटल मिलेगा नहीं तो बड़प्पन में बड़प्पन रह जाएगा उपाधि थे गमे तो थे उपाधि उपाधि उपाधि ना उपाधि शांति की सत्संग न था महाराज मैंने सुन कहा सुना नहीं मैं उसको महाराज का बच्चे बड़ा दोष हो गया समाप्त ने कहा कितनी दोष अभी सभा में आ जाता है बोले महाराज क्या करूं आप तो राजा हैं किसी महाराज की हाजिरी में बैठा था और वो महाराज सतम छत महाराज है उठता हूँ तो ऐसी आंख दिखाते हैं कि उतना कैसे के कि बस की बात में जाना हमारे आपकी बात और आना उनके आपकी बात है महाराज क्या ऐसा कर ऐसा करके संत पुरुष तो राजा ने कहा तो इतने बड़े संत है इतने मधुर है इतने अलबले संत है साक्षात पल पुरुष है वो ब्रह्मजानी का दर्शन बड़े धाजी पाई ब्रह्मजानी को बल बल तो मुझे तल ले चला वह मनो की मानी रखे की राजा एक बार जो साबक हो जाए तो मेरे को छूट हो जाएगी आने जाने होता ही आदमी दौड़ा तो बाबा को कहना कि कल राजा साहब आ रहे हैं जरा उनको थोड़ा सा जरा दे देना है कितने नासमझ लोग होते हैं महाराज तो बोलते हैं राजा को जरा इम्पोर्टेंट देना नहीं एक आदमी को लाने वाला है वो तो बहुत बड़ा आदमी है बाबू तुम जरा उसके जरा इम्पोर्टेंट दे बड़ी जगह पर रहने दो जगह पर मतलाओ उसको इम्पोर्टेंट देखेंट या कि मैब हो उस वक़्त जैसा उसका भाग्य होगा मिलेगा हम ऐसा करते, दे ऐसा कर दे, दे। तुम्हारे सिखाए गए हम करे तो फिर तुम्हारे चमके हो गए और जब तुम्हारे चमके हो गए तो फिर तुमको सगड़ी में हलना पड़ेगा परमात्मा में कहा कहते हैं आपको खाना आवे चले आगे दे ऐसा आदमी को मैं ऐसा झाड़ देता हूँ जो याद रखता कोई दावा से पाला पड़ा मैंने सीखेगा ना मैं कहते दगा हुआ बेईमानी हुई तुमसे जानकर तुमसे सीख फिर उसको बताऊँ ये तो बेटा हुआ इससे दोस्तों से तो मेरे को डूब मरना थी जमीन खुदवाकर बैठा करना संत के में आकर दुकान पे भेखे करने के बड़े चांस थे व्यापारी उन्होंने व्यापारी का तो बैठा करना तो आप पड़ सब चिलाना गले आप पेपर नहीं पढ़ी व्यवसाय करना था तो कई चांस नेतागिरी के चांस है व्यापार में चांस है संत के रेट में कम ऐसी कम तो थोड़ा बच्चे निभाने का मौका दे ओ ओ क्या बात थी बड़ी मजूर बुनोरी बात थी नवि ने आदमी भेजा संत भी ऑलमस्त रहे होंगे संत ने कहा अच्छा अच्छा राजा आ रहे हैं व्यवस्था करता हूँ तो कहे लगवा हो क्या यावीरा अपने एयर इंडिया एयर इंडिया लगा के जा रहा है जहाँ गाड़ियाँ और बैल गाड़ियाँ जाती है वहाँ बिछवा दी और शाम होते होते तो तो तो क्या हो गई मिट्टी ऐसी रख दे दूसरा दिन हुआ कहा की आज राजा आयेगा खबरदार किसी ने राजा के अहंकार के पेन दिया खबरदार कोई हिले बिले क्यूँकी मेरा सब खंड महाराज ऐसी मिलने का है राजा तो उसके द्वार है कोई भिखारी आए तो सम्राट से मुँह जमाना है सम्राट का अपमान करना है परमात्मा ऐसी मुँह घुमा कर आओ बैठे कहा तो फिर मेरे तुम साधक नहीं रहोगे सब जिनके पक्ष पर लिखित मूर्ति आरोप बैठे उनके देखता है की नो जाए लेकिन सोता हिला डुला नहीं राजा जानता था बाबा की कथा है हिलना ढुलना नहीं तो यहाँ से बांट देंगे राजा को बोला सभी तो जगह ने यही बैठा तो किसके दृत्यू में राजा को बैठने का अधिकार है सत्संग क्षमता ऐसा मजे में आकर कढ़ा कि वजीर को तो बोलता है वजीर के पौष बोलते है एक एक आदमी का रूआ रुआ नाचता क्या बापो तुम्हारे जय खाओ बाप तुम्हारा जय खाओ रू टुका चोले जो है राजा तो सारा लेके तो यही थे तो मजा तो लेकिन आए थे बंद नहीं ऐसा कितने खड़बड़ाहट खड़बाहट होती रही कथा जब पूरी हुई वजी ने पूछे कैसे हूँ बाबा जी अलमता है बोले हाँ ठीक है तेरे जैसे ते पागलों के लिए गए पढ़ाने वाले गुरुओं का विरोध में नहीं हूँ लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो वही हो जाता है कि जहाँ से प्रथमा गुरु दायी दूसर गुरु माता पिता तीसर गुरु जिन्ह शिक्षा देना और चौथा गुरु दिन पंथी देना पंचम गुरु दिन रहस्य समझाया सस्तम गुरु दिन ब्रम्ह लखाया और गुरु जहाँ ऐसी आया वहाँ पहुँचाया ऐसा सतगुरु का आदर करने के लिए कायदा थोड़े बनाने पड़ता है शुरुआत में नहीं जुटा देगा चार बार आओ जो थोड़ा अंदर प्रवेश हुआ सत्य का। तुम्हारा छोटो तो क्या झुकेगा तुम्हारा रुआ रुआ जुट जाएगा कैसे नतगुरुओं को सतगुरु अपने में सामर्थ्य प्रवेश करे कायदा क्यों बनाये ने कभी कायदा नहीं बनाया की पतंगजा इधर आओ लिया अपने आप में पतंगिया आएगा और मस्ती बढ़ जाएगी पता चलेगा कौन है पतंगा कौन मस्ती है तो बड़ी बात तो उसने देखा बाबा है सब लोग करते हैं तो मैं करूँ बाबा ने देखा तो इसी को रंग नहीं चढ़ाजी ने कहा आपका तो वाणी सब फर्क पड़ेगा राजा साहब को तो कोई मजा नहीं आया कोई तो आनंद नहीं आया और तुने कहा राजा तुम्हें कोई मजा नहीं आया तो बाबा मजा क्या आया ठीक है सब अच्छा है दर्शन हो गया है और तुमने कहा चेहरे खबर दे रहा है तुझे लाभ नहीं हुआ मजा नहीं आया बोले हाँ बाबा जी हमको भी ऐसा रस आ ये लोग बोलते है ढूंढते हैं सामग्री घूमने हमको क्यों नहीं रंग ने बोला बोलो हमारे से दे ही रहे राजन तुम्हारे रंग तो चढ़ेगा लेकिन इस मेरी मेली चादर को जरा सजल जल्दी रंग चढ़ा दे तो बोलता कि जरा सा जल्दी नहीं कई तो विधारों से प्रसार करना पड़ेगा कई तीनों को कई कई कुछ लगाने पड़ेंगे खार छोड़ा खार जल्दी रंग नहीं चढ़ेगा श बाबा ने कहा कि तुमने माँ ससराद और ईदों को इतना कितना चपाटा कर दिया है कि पहले सत्संग ने मेरा तेरे पर रंग नहीं भी चला है तो भी तू चिंता मत कर ज्यो ज्यो इस चादर को तेरे की की चादर को लाएगा क्यों क्यों भूल की जाएगी ज्यो ज्यो भूल की जाएगी क्यों क्यों रंग भी अपने आप करता जाएगा तो केवल आना कबूल का और रंगना कबूल में कर लेता हूँ व्यापुर तो सोम्य बदात करो हूं तो काई आम कहीं मजा नी पर तू पेट कोट बीश फेरी ने खाई बगीचा मरवा रीते अर्धो कलाक चाली नीता चालत अर्धा कलाक म तो थीक मार गये जरा ध्यान तो, तो आज रीते तो चालू तत्संग में बेस और बदा ने सहेज उगाड़ी ने बेस पी जो ते मजा न आए तक लाभ ना तो पैसा पाछा शू समझ पैसा तो लेता अर्धा कलाक नहीं बजा तार आठ कला घरे आईने वासी करू सावरी ना लगे लागे लागे लागे रंगाने वाला है और रंगेरा तैयार और रंगने लगे क्या बात करते तैयार तो वो तैयार हम तैयार और काम ना हो क्या बात करते यार किसके साथ पाला पड़ता है ऐसा कई माई का लाल हो बोले हम पुराणों को नहीं मानते शास्त्र को नहीं मानते भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं किसी को भी नहीं मानता सुन नास्तिक को मानता की नास्तिक को भी नहीं मानता तो अपने को तो मानता है ना कि हाँ अपने को तो मानता है तो चल मेरे साथ में तुझे दिखाता हूँ क्या क्या है अपनी अपनी जगह पर सत्ता अस्तित्व है भूत भी है प्रेत भी है लेकिन भूत प्रेत बेटा होता बाकी का, का लोग भय दिखा देते दूध तो एक बेटा कहता था लेकिन स्त्रियों के दबाने का स्त्री पुरुष पर हावी कैसे है इन बेचारे डरते स्त्रियों के पास वही साधन होती है तो लेकर घड़ा ले तो ले बारा हैरान कर करा था समाज में चाल हो गया जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है तो कोई वो स्त्रियों के चित्र था वो पुरुषों के चित्त होता है बीमार पड़ते हैं हम बीमार पड़ते हैं ना तो इम्पोर्टेंट मिलता है थोड़ा तुम देखो दस बीच है और जब मिलने वाले आते हैं तो चालू हो जाती है पत्नी ऐसे तो अंदर जो भी है बिचारी सह रही और पति आने की तैयारी है और को ओ, कोई आने की तैयारी चिंता मत करो कोई महिला थी हमारी पत्नी ऐसा नहीं करती चिंता मत करना पत्नी नहीं है तो अच्छी तादत आगे निकली तादत है Limit हो गया तो जो तो सूर्य मोहंत श्री आज जन्मे परमात्मा न देखो महंत में नहीं हूँ महंत का अर्थ होता है जो कोई मंडल को तो कोई आश्रम को चलाता है और जो खूब मेहनत करता हो हम न मेहनत करते हैं आश्रम मंडल चलाते हैं और न खा खाते पेट को बड़ा करने की मेहनत करते हैं तो मोहंत आकरण को मत करने के